श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग हिंदू धर्म और श्री राम श्रीरामकृष्ण आचंडाला प्रतितरों ये प्रवाह लोकाती्य जहौ लोककल्याण मगम त्रैलोक्येप्य प्रतिमहिमा जानक प्राणबंध भक्तियानमतवर वपु सीतयाम स्तबी प्रलयकल बाहवोत्थम महात हिवा रात्रिम प्रकृति सहजा अंधता मिश्र मिश्राम गीत शांतम मधुरमपीह सिंहनादम जगर्ज सोय जाता प्रथित पुरुषो रामकृष्णस्विदानी जिनके प्रेम का प्रवाह आचंडाल तक अबाध गति से व्याप्त है जो लोकातीत होते हुए भी सदा लोकहित में रत हैं जो श्री जानकी की के प्राण के बंधन स्वरूप हैं जिनकी त्रैलोक्य में कोई उपमा नहीं है जो भक्ति द्वारा आवृत ज्ञान में वपु श्रीराम अवतार हैं कुरुक्षेत्र के प्रलयंकर हूंकार को स्तब्ध करते हुए स्वाभाविक महामोह अंधकार को दूर कर जिसने गीता रूप सुगम्भीर सिंहनाथ का उदय हुआ था वे ही उत्तम पुरुष इस समय श्री कृष्ण नाम से आविर्भूत हुए हैं शास्त्र शब्द से अनादि अनंत वेद का ही बोध होता है धर्म शासन में वेद ही एकमात्र समर्थ है पुराणादि अन्य धर्म ग्रंथों को स्मृति संज्ञा देते हैं और जहाँ तक वे श्रुति के अनुगामी है वहीं तक उनका प्रामाण्य है आगे नहीं सत्य के दो भेद हैं पहला जो साधारण मानवों को पंचेंद्रीय ग्राह्य है एवं उनसे उपस्थापित अनुमान द्वारा गृहीत होता है और दूसरा जिसका इंद्रियातीत योगज शक्ति के द्वारा ग्रहण होता है प्रथम उपाय के द्वारा संकलित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तथा द्वितीय प्रकार के संकलित ज्ञान को वेद संज्ञा दी है वेद नामक अनादि अनंत अलौकिक ज्ञान राशि सदा विद्यमान है स्वयं सृष्टिकर्ता उसकी सहायता के से इस जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य सम्पन्न कर रहे हैं जिन पुरुषों में उस इंद्रियाती शक्ति का आविर्भाव होता है और उन्हें ऋषि कहते हैं और उस शक्ति के द्वारा जिस अलौकिक सत्य की उन्होंने उपलब्धि की है उसे वेद कहते हैं इस ऋषित्व तथा वेद दृष्टित्व को प्राप्त करना ही यथार्थ धर्मानुभूति है साधक के जीवन में जब तक उसका उन्मेष नहीं होता तब तक धर्म केवल कहने भर की बात है एवं समझना चाहिए कि उसने धर्मराज्य के प्रथम सोपान पर भी पैर नहीं रखा है समस्त देश काल पात्र को व्याप्त कर वेद का शासन है अर्थात वेद का प्रभाव किसी देश काल या पात्र विशेष द्वारा सीमित नहीं है सार्वजनिक धर्म का व्याख्याता एकमात्र वेद ही है यद्यपि अलौकिक ज्ञान व्यक्तित्व कुछ अंशों में हमारे देश के इतिहास पुराणादि में तथा विदेशी धर्म पुस्तकों में भी वर्तमान है तथापि अलौकिक ज्ञान राशि सर्वप्रथम संपूर्ण तथा अविकृत संग्रह रूप से आर्य जाति में प्रसिद्ध वेद नामक ग्रंथ के रूप में ही विद्यमान है और यह चतुर्धा विभक्त अक्षर राशि सर्वथा सर्वोच्च पद की अधिकारी है एवं समग्र जगत के पूज्य तथा आर्य अनार्य सभी धर्म ग्रंथों की प्रमाण भूमि है आर्य जाति द्वारा आविष्कृत इस वेद नामक शब्द राशि के संबंध में यह भी समझना चाहिए कि उसमें जो अंश लौकिक अर्थवाद या ऐतिहासिक नहीं है वही वेद है यह वेद राशि ज्ञानकांड तथा कर्मकांड दो भागों में विभक्त है कर्मकांड की क्रिया एवं फल फलसमूह मायाधिकृत जगत में सर्वदा अवस्थित रहने से देश काल पात्रादि के निमाधीन है और इनमें परिवर्तन होता रहा है हो रहा है तथा भविष्य में भी होगा इस कर्म कांड पर अवलंबित होने के कारण सामाजिक रीति रिवाजों में भी समय समय पर, पर परिवर्तन होता रहा है और आगे भी होगा सत्य शास्त्र तथा सदाचार के अविरोधी होने पर भी ही समयानुसार लोकाचारों को अपनाया गया है तथा भविष्य में भी इसी तरह अपनाया जाएगा सत्य शास्त्र विगरहित तथा सदाचार विरोधी एकमात्र लोकाचार के अधीन हो जाना ही आदि जाति के अध पतन का मूल कारण है ज्ञानकांड अथवा वेदांत भाग ही निष्काम कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान की सहायता से मुक्तिदायी है तथा माया रूपी समुद्र को पार कराने में नेता के पद पर सदैव प्रतिष्ठित है देश काल पात्रादि के द्वारा सर्वदा अप्रतिहत होने के कारण सार्वलौकिक सार्वभौमी तथा सार्वकालिक धर्म का एकमात्र उपदेषा भी वही है मनुस्मृति आदिशास्त्रों ने कर्म कांड का आश्रय लेकर देश काल पात्र के भेद से विचारपूर्वक समाज का कल्याण करने वाले कर्मों की शिक्षा प्रधानतः दी है पुराणों ने वेदांत निहित तत्वों का प्रकाश कर अवतारा के महान चरित्र का वर्णन करते हुए इन्हीं तत्वों की विस्तृत व्याख्या की है और अनंत भाव में भगवान के किसी एक भाव को प्रधान मानकर उसी भाव का उपदेश दिया है